आज 20 जून 2013 हज़ार आश्रम में आप सबका स्वागत है जैसे कि हम इस पंदि का पढ़ने के बाद आधारकारि का पढ़ रहे हैं जिसका दूसरा नाम परमार्थ सार है जिसकी अभिनव गुप्त पदाचार्य की जो टीका है उस पर हम गौर कर रहे हैं जो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है इसमें अद्वैत शिव दर्शन का वर्णन है जैसा हम पहला सूत्र पिछली बार पढ़ ही चुके हैं परम परस्थम गहनादनादिम एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम तामय व शंभुम शरण प्रपद्यक ऊपर है जो सर्वोत्तम है हम उस चेतना की बात करते हैं जो हम सबकी चेतना है और जो सब जड़ की और चेतन की चेतना है उस चेतना की बात करते हैं जो पर है परस्थ है गहन से परस्थ है यानी माया से परे है गहन माया को बोलते हैं जिसे हम समझ चुके हैं कि जहाँ पर कि हमको कुछ रास्ता नहीं सूझता कर्तव्य नहीं समझ में आता संसार की दौड़ में मजबूरन हम शामिल हो जाते हैं हमारा मन आध्यात्मिक में नहीं लगता और साथ ही साथ हमको अपने परम कर्तव्य से भूल जाते हैं हम अपने स्वयं के स्वरूप को भी भूल जाते हैं जहाँ आणोमल माईमल और कार्ममल से दबे हुए हम जब होते हैं तो उसे का गहन के आधीन अपने आप को माते तो उस गहन से वो परे स्थित तो परम परस्थम गहनाद अनादि वो अनादि है अनादि शब्द की व्याख्या जैसी गुरुदेव ने करी बड़ी अच्छी क्योंकि जो प्रथम घटना हुई ब्रह्मांड के निर्माण में इस ब्रह्मांड के बनने में जो प्रथम घटना हुई उस प्रथम घटना के भी वो साक्षी वो चेतना उस प्रथम घटना की भी साक्षी थी इसलिए वो अनादि थी क्योंकि प्रथम घटना में किसका प्रयोजन था कोई भी घटना बिना प्रयोजन के नियम जब किसी का प्रयोजन होता है तभी होती है जैसे अगर हमको एक खुदाई के अंदर अगर एक सिक्का मिले तो ये स्वयं सिद्ध है कि कोई ना कोई सिक्का बनाने वाला था यहां पर कोई सभ्यता थी जो सिक्के का उपयोग करती थी एक मटके का टुकड़ा मिलता है। हम समझते हैं कि यहां कोई कुम्हार था जो मटका बनाता था तो किसी का प्रयोजन होता है तभी कोई घटना घटती तो इस ब्रह्मांड के निर्माण में जिसका प्रयोजन था वो ब्रह्मांड से भी पहले उपस्थित था कि प्रथम घटना का वो साक्षी वो प्रथम घटना का साक्षी होना अर्थात आनादि होना वो इंटरनल और एकम विशिष्टम बहुधा गुहा से एक जिसे हम एक ओंकार सत्ता में भी पड़ चुके हैं कि वो एक ही है एक से ज्यादा नहीं दो चार दस बीस नहीं वो बहुवचन नहीं है वो एक वचन है क्योंकि जहाज का कैप्टन जैसे एक ही होता है उस तरह इस ब्रह्मांड का केंद्र एक ही हो सकता है किसी भी चक्र का केंद्र एक ही हो सकता है उसी तरह इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च चेतना एक ही हो सकता इसलिए वो एक है और विशिष्ट है विशिष्ट इसलिए की और कोई उसके जैसा हो ही नहीं सकता उसीलिए उसको अनुत्तर भी बोलते हैं हमारे तो एकम विशिष्टम बहुधा गुहास और बहुत सारे गुफाओं में वो प्रविष्ट हो चुका है जब वो केंद्र से बाहर निकलता है तो ढेर सारे आ रहे हैं बहुत सारे रेडियस बनते हैं हर चीज का एक रेडियस है एक आपका रेडियस है एक मेरा रेडियस एक इनका रेडियस है एक दरी का रेडियस है एक दीवार का रेडियस एक पंखे का हर अणु अणु कण कण का एक रेडियस है केंद्र से निकलने वाले आरे जो हैं उनकी कोई सीमा नहीं हो भी नहीं सकते कितने ही आर्य हो और आर्य निकाले जा सकते तो हर एक कण कण का एक रेडियस है और उसको हम यहां पर बोल रहे हैं गुहा तो बहुधा गुहा हो हर गुफा में वो प्रविष्ट है हर रेडियस में वो अपने आप को प्रविष्ट किए हुए हैं तो एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु सर्वालयम वो सबका घर है क्योंकि वो वहीं से सब निकले हम भी सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं रात को अपने घर लौट जाते हैं ऑफिस में गए दुकान में गए काम से गए बाजार गए खरीदी पे गए सब काम करके हम अपने घर लौटते हैं ऐसे ही वो हर वस्तु हर व्यक्ति हर कर्ण जड़ हो या चेतन वहीं से निकला है और वहीं पर वापस शांति को प्राप्त हो जाता है तो एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु सर्वालयम वो सबका घर है सर्वचराचर स्थम सभी चर और अचर का वो घर है सब लोग आज ब्रह्मांड के रूप में जो कुछ देख रहे हैं वो सब घर से बाहर आए हुई चीजें देख रहे हैं वो शिव है जो अपने घर से बाहर आ गया है वो चेतना है जो अपने से बाहर आ गई है और जब वो वापस घर में लौटती है तो वापस शिव स्वरूप हो जाती है उसी में विलीन हो जाती है जैसे हम जो जल देखते हैं वो समुद्र से आया हुआ जल है जो आसमान से बरसा हुआ जल समुद्र से आया हुआ जल है और वापस उसका घर क्या है महारण वही समुद्र वहीं पर वो वापस चला जाता है आप जल को कहीं भी डाल दो आखिर में वो उसे समुद्र में चला जाएगा कहीं भी बहते हुए नाले में जाएगा नदी में जाएगा और नदी से वापस समुद्र में जाएगा वो यात्रा छोटी भी हो सकती है लंबी भी हो सकती समुद्र से निकला हुआ जल वापस वहीं पे वही समुद्र में बरसात के रूप में गिर सकता है या हिमालय पे गिर सकता है जो बहुत लंबे समय बाद लंबी यात्रा करने के बाद वापस समुद्र पर पहुंचता है। लेकिन उसका घर वही है इसलिए सर्वालयम सर्व चराचर सब चर और अचर क्योंकि सब वहीं से निकले हैं इसलिए वो सबका घर है और उनका अंतिम पड़ाव है अंतिम रेस्टिंग प्लेस है सर्वालयम सर्वचराचर त्वामेव त्वामय शरणं प्रपद्ये उस शंभु की या उस चेतना की मैं प्रार्थना करते हुए इच्छा करता हूं कि मैं उस चेतना में प्रविष्ट हो जाऊं मैं आज केंद्र से दूर हूं और मैं प्रणाम करता हूं शरण लेता हूं इच्छा करता हूं कि मुझे उसी केंद्र में जगह मिल जाए उसी केंद्र में मैं पहुंच जाऊं वही मेरा घर है एक व्यक्ति जो घर से बाहर है लंबे समय से घर से बाहर है वो चाहता है कि मैं आप वापस घर लौट जाऊं इस तरह ये प्रथम जो हमारा सूत्र था प्रथम कार्य का थी बेहद सुंदर जैसे मैंने बताया था आपको कि उसको अपने जब नेट पर डाला था उसमें कई लोगों ने पसंद किया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कई लोगों को बहुत अच्छा लगा एक अमेरिकन नेडी लिखा कि स्टर्निंगली ब्यूटीफुल कई लोगों को इतना अच्छा लगा कि उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए तो निश्चित रूप से ये जो अभी बताया आपको पहला सूत्र पहली कार्य का वैसे भी क्या है हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में जितने भी शास्त्र हैं उनका पहला सूत्र अपने आप में ही पूरा शास्त्र को समेटे होता है वो पहला सूत्र केंद्र की तरह होता है और बाकी सब उसके एक्सप्लेनेशन करने की विधाएँ हैं अन्यथा पहला सूत्र अपने आप में सब कुछ कह जाता है अगर आप इस सूत्र को ध्यान से समझें कि परापरस्थम गहना दनादिम एकम विशिष्टम बहुदागुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम में शम्भुम त्वामे प्रपद्ये, तो वह अपने आप में वो एक पूरी कहानी कहता है। ये क्या है अद्वैत क्या है और कितना सुंदर तरीके से कहता है वो, वो एक, -एक समझ में आ जाता है कि सब कुछ वहीं से निकलाया सब वहीं पर समाप्त हो जाएगा मैं भी एक किरण हूं मैं भी एक आरा हूं मेरा भी अधिकार उस छोटे से शरीर के ऊपर है यानी वो शरीर मेरा एक आ रहा है जिसके ऊपर मेरा छोटा सा अधिकार है इससे बाहर मेरा कोई अधिकार नहीं है लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं उस शून्य में विलीन न जाऊं उसी चेतना में विलीन हो जहां, जहां पर कि मैं सर्वाहंता भाव को प्राप्त हूं विश्वाहता भाव को प्राप्त हूं जहां मैं विश्वात्मा बन जाऊं तो यह तो हमारा प्रथम सूत्र था जो इसका प्रतिनिधि सूत्र है और इस प्रतिनिधि सूत्र की हम जितनी बार स्मरण करें जितनी बार इसको पढ़ो उतना कम है और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि गर्भावाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत आधरम भगवंतम शिष्य अप्रच्छ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले दुखों से विभ्रांत शिष्य ने जब अपने गुरु आधार भगवान या शेष मुनि के पास आकर ंग प्रणाम किया और उनसे परमार्थ पूछा पप्रछ अच्छा परमार्थम उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव मेरा परमार्थ क्या है परमार्थ क्या है अंतिम प्राप्तव्य धन क्या है वो ऐसा कौन सा धन है जिसको प्राप्त करने के बाद मैं परम धनवान हो जाऊंगा फिर उसके बाद में मुझे और किसी धन की चाह नहीं रहेगी जैसे प्रश्नोपनिषद में प्रश्न पूछा था फिपलादृषि से वैसे ही यहां पर भी आधार भगवान से या शेष मुनि से एक शिष्य आकर साष्टांग प्रणाम करता है और प्रश्न पूछता है कि हे देव जन्म से लेकर मृत्यु तक इन दुखों से मैं विभ्रांत हूं तो ये वास्तव में विद्या उनके लिए है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले दुखों से दुखी है जैसे पिछली बार अपन ने विस्तार से बात करी थी कि संसार में दुख बाय डिफाल्ट है सुख के लिए हमको कारण चाहिए और वो कारण चिंगारी तरह आके चला जाता है और फिर लंबे समय तक हम उस चिंगारी की उम्मीद में फिर दुख को झेलते रहते हैं फिर कभी सुख की एक चिंगारी आएगी आप अपने जन्म का विश्लेषण करें कि जन्म से अभी तक का अपने जीवन का अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें तो सतत हम दुख भोगते हैं और सुख का इंतजार करते हैं लेकिन सतत हमारा सुखी भाव नहीं हो पाता लेकिन जिनका होता है वो परम धार्मिक है जो आध्यात्मिक है जो शिव के करीब हैं जो अपने श्रोत के करीब करीबी जो स्वस्थ हैं जो केंद्रस्थ हैं उन लोगों के आनंद के चेहरे के आनंद के भाव को आप उनसे छीन नहीं सकते क्योंकि वो श्रोत के ऊपर उनका अधिकार है आप आनंद के उनके अधिकार को नहीं छीन सकते उस फक्कड़ी को आप उनसे नहीं छीन सकते क्योंकि उस आनंद के केंद्र पर उनका अधिकार हो जाता है इसलिए कहते हैं कि अगर आप उदास चेहरा लटका के अपने तनावों को चेहरे पर लाकर अपने व्यवहार में अपने दिनचर्या में उन तनावों को जगह देकर आप क्या करते हो आप अपने गुरु के मुंह पे कालिक पोद देते आप अपने धर्म के पथ को कालिख पोद देते अगर किसी गुरु का शिष्य किसी धर्म का आचरण करने वाला धार्मिक व्यक्ति किसी मंदिर में जाने वाला किसी आश्रम में जाने वाला अगर वो व्यक्ति सतत अपना चेहरा लटका के उदास भाव तनावग्रस्तता में जीता है तो सचमुच में वो अपने गुरु मंदिर की अवमानना कर देता है अनजाने में ही वो गुरु मंदिर की अवमानना कर देता है क्यों क्योंकि आनंद के स्रोत से जुड़ने के बाद क्या हम ऐसे उदास सदा बने रहेंगे और अगर हम बने रहते हैं तो हम निश्चित रूप से अपनी उस मात्र स्थली का अवमानना करते हैं जहां से हम आनंद सेटिंग होना चाहिए हाँ जी आनंद मतलब हां डिफॉल्ट सेटिंग आनंद होना चाहिए बहुत अच्छी कितनी अच्छी बात बताई आपने हमारी डिफॉल्ट सेटिंग आज दुख है और डिफॉल्ट सेटिंग आनंद हो तब यह होगा कि हमको कोई दुखी करने का कारण ढूंढे कि कैसे दुखी करें है ना लेकिन हम आनंद बने रखे उसने स्विच उबाया ना आ करे और उसका और फिर हम आनंद में आ गए है ना तो आनंद हमारी डिफॉल्ट सेटिंग हो बहुत अच्छी बात बताई आपने मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में बता दिया आपने <laughs> कि डिफॉल्ट सेटिंग आनंद हो और हम सुख के भाव में जिए आनंद के भाव में जिए और सत्य तो यह है कि जिसका अधिकार उस आनंद के स्रोत पर होता है उसको कोई दुखी कर नहीं सकता सचमुच में उसके शरीर को दुखी कर सकता है लेकिन चूंकि उसका अपना परिचय उस आत्मा से है उसका अपना परिचय उस चेतना से है उस चेतना तक उसकी पहुंची नहीं हो सकती बाहर से आने वाले आताई की पहुंच कभी भी उसकी चेतना के केंद्र तक हो ही नहीं सकती आप उसके आनंद को छीन ही नहीं सकते आप उसको परेशान कर सकते हो उसको उस शरीर को मानता ही नहीं ना अपना तुम अपमान करोगे तो शरीर का धन छीनोगे तो शरीर का अगर आप उसका दुख दोगे तो इस शरीर को या उसके मन को या उसकी बुद्धि को या उसके अहंकार को तोड़ोगे लेकिन उस सब के बावजूद वो कहेगा मेरे तक तो तुम आए ही नहीं मैं तो इस सब के परे खड़ा हूं तुमने मेरे शरीर को बांध दिया मेरे मन को दुखा दिया मेरी बुद्धि को हरा दिया मेरे अहंकार को तोड़ दिया फिर भी मैं तो दूर खड़ा हूं और दूर खड़ा हंस रहा हूं जैसे अपन ने उसका एक दिन पढ़ा था उन्होंने बोला था अनल हक कि मैं खुदा हूं और मुल्लाओं ने उनकी गर्दन उड़ा दी सिर्फ इसलिए कि वो कट्टरता में ये सहन नहीं कर पाया कि तुम अपने आप को चेतना कैसे बोल रहा हो वो जानता था कि चेतना और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है जो सर्वोच्च सत्ता है वो मात्र चेतना स्वरूप और उसमें और उज में कोई फर्क नहीं है मेरी अपनी चेतना उसकी चेतना उन्होंने गर्दन उड़ा दी तो वो भी हंसने लगा उड़ाओ क्योंकि तुम शरीर को कुछ भी कर सकते हो मुझ तक तो पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि मेरा अपना परिचय इस शरीर से नहीं है मेरा अपना परिचय उस चेतना से है जिस चेतना तक तुम्हारी कोई की पहविश नहीं इसलिए तुम दुख दे लो कुछ भी कर लो छीन लो मार लो जेल में डाल दो फिर भी तुम्हारी उस चेतना तक तो पहुंचे मेरे को कूट डालो भले तुम आप कुछ भी कर लो लेकिन मेरी चेतना तक आपकी पहुंचने अब जब तक मुझे देह अहंकार है तब तक मुझे दुख भी होगा प्रतिशोध के आग में जलूंगा प्रतिस्पर्धा के आग में जलूंगा और जब मेरा अपना परिचय मेरी अपनी चेतना होगी तो निश्चित रूप से मुझे इनमें न तो प्रतिशोध की भावना दिखाई देगी ना प्रतिस्पर्धा की न ईर्षा की ना बदले की जैसे ईसा मसीह ने सूली पे चढ़ाने वालों को भी कहा कि हे ईश्वर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं इन्हें माफ कर देना क्योंकि वो उसका अपना परिचय मात्र अपनी चेतना से वो जानता था कि ये क्या कर रहे हैं ये ही नहीं समझ रहे गलत सलत काम कर रहे हैं अब मेरे को सूली पर चढ़ा रहे हैं चढ़ाने दो लेकिन मुझ तक तो नहीं बोल सकता है। तो वो उन्होंने कहा था कि हे ईश्वर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं इनको माफ कर देना क्योंकि उसकी करुणा में उसके करुणा के क्षेत्र में भिन्नता की दृष्टि नहीं थी उनके करुणा में सब सब पर समान करुणा थी। जो उसके विचारधाराओं से सहमत थे उनसे भी और जो उनकी विचारधाराओं से असहमत उनसे भी उनके उतना ही करुणा का संबंध है तो ऐसा शिष्य जब आके आदर्श भगवान को ये पूछता है ये समस्त दुखों भरी संसार की दुनिया है इसमें गर्भावास से लेके मरने तक दुखी दुख इन दुखों के बीच में कहीं सुख की चिंगारी छोटी सी निकल आती है तो हे प्रभु ऐसे में परमार्थ क्या है परम धन क्या है यानी मेरा अपना कर्तव्य क्या है क्या पाऊ जो फिर मेरा स्थायी बिलोंगिंग मैं अर्ष जो आता है वो सब छिन जाता है एक खुशी आती है और छिन जाती है तो वो परम धन की मांग करता है परमार्थ की मांग करता है तो आधार कारिका गुरु रविभाषे स्मृतारम कथित्य अभिनवगुप्त शिवशासन दृष्टि योगेना। तो आधार कारिका के सूत्रों के द्वारा वो गुरु उस शिष्य को अपने हृदय की बात परमार्थ की बात बतलाता है और उसी बात को आचार्य अभिनवगुप्त ने शिवशासन की दृष्टि से शिव दृष्टि से अद्वैत शिव दृष्टि से यहां पर उसकी व्याख्या करी है इसमें प्रबंध चतुष्ट बता दिया गया अब तुम अपन जैसे कहते हैं कि वो जन्म से लेके मरने तक जिन चीजों से वो घबराया हुआ है उन चीजों के बारे में हम एक इन्यूमरेट कर लेते तो हैं, चीजें क्या हैं हम चेतना से अपनी तुलना करें तो चेतना सदा एक जैसी होती सदा आनंद में अजन्मी अविकृत उसमें कोई विकार नहीं आता लेकिन हमें क्या होता है छह तरह की विकृतियां होती है जाति सत्ता वृद्धि विपरिणाम अपक्ष और विनाश अपन अति संक्षेप में छे समझें कि हर व्यक्ति जो संसार में आता है या हर जीव या हर वस्तु जो इस संसार में आती है चाहे वो आपने ताजमहल बना दो चाहे एक चूहिया का बच्चा पैदा हो चाहे एक इंसान का बच्चा पैदा हो चाहे कोई बिल्डिंग बनाई हो सब में ये इतनी चीजें होती हैं। जाति यानी वो जन्म लेती है वो चीज कभी ना कभी जन्म लेती है उसके बाद वो सत्ता वो में आती है जन्म लेने के बाद में वो अस्तित्व में आती है और अपनी एक उसका अपना जीवन होता है एक जीवन काल होता है जैसा जन्म के बाद में उसका जीवन काल होता है तो उस जीवन काल के दौरान वो अपने जीवन को जीती है ये उसकी सत्ता है फिर वो वृद्धि को प्राप्त होती है जीवन अपने अस्तित्व में आई उसके उसको उसका जीवन मिला अस्तित्व में आई उसके बाद वो वृद्धि को प्राप्त होती है उसके बाद उसको विपरिणाम होते हैं वो कभी बीमार पड़ती है अब ये बिल्डिंग मना लिया है अपने आश्रम की इसको कभी रिपेयर की जरूरत पड़ेगी कभी दीवार का रंग खराब हो जाएगा तो उसको नया रंग बनाना पड़ेगा वो कभी छत गिर गई एक तरफ की तो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा यानी कुल मिला भी परिणाम होते हैं अगर हमारे अपने जीवन की बात करें तो मैंने पड़ेगा अभी हमको बीमारी हो गई अभी फलार समस्या आ गई अभी हमको बुखार आ गया अभी सर्दी होगी है ना हमारे शरीर जीवन में विपरिणाम आते रहते हैं हमेशा सुपरिणाम नहीं आते विपरिणाम आते हैं और वो एक शाश्वत सत्य है फिर अपक्षय होता है अब ऐसा लगता है कि भैया हम तो अब बूढ़े होने लग गए शरीर में झुरियां पड़ने लग गई आंखों पर चश्मा लग गया केटरेक्ट हो गया प्रोस्टेट बढ़ गई यानी कुल मिला हमारा शरीर छय को प्राप्त होने लगता है और उसके बाद में अंतिम रूप से विनाश हो जाता है। तो ये चाहे सूर्य हो चंद्रमा हो धरती हो इंसान हो चूहा हो छिपकली हो चाहे एक बिल्डिंग हो हर चीज के साथ में यही होता है यही छह गुण उसके हैं जो शिव ने बनाई है अपनी चेतना से सत्ता उसमें यह छह गुण है जाति उसका जन्म होता है उसके बाद में उसकी सत्ता उसकी स्थिति बनती है उसका जीवन काल होता है उसमें वृद्धि होती है उसका आकार बढ़ने लगता है जैसे आप एक बिल्डिंग में बनाओ तो एक छोटा सा जन्म लेता है फिर वो बिल्डिंग में बड़ी होती चली जाती है वृद्धि होती है एक फल भी बनता है तो छोटा सा होता है फिर वो फल बड़ा होता चला जाता है एक पौधा भी होता तो छोटा सा होता है तो फिर वो बड़ा होता चला जाता है सूर्य भगवान भी उगते हैं तो छोटे से उगते हैं फिर उसके बाद में विकराल रूप ले लेते हैं तो किसी भी चीज को न्यूमोन रहता है जब छोटा सा चंद्रमा होता है छोटा सा होता है फिर वो चंद्रमा बड़ा रूप लेता चला जाता है आपके घर बच्चा होता है छोटा सा होता है फिर वो बड़ा रूप लेके पूर्ण यौवन प्राप्त होता तो उसमें वृद्धि का गुण होता है उसका विपरिणाम होते हैं वो कभी बीमार पड़ेगा कभी उस कारण फूट होगी उसको रिपेयर की जरूरत पड़ेगी और विपरिणाम के बाद में अपक्षय होता है कभी बीमार पड़ेगा और फिर रूप से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या उसका अस्तित्व इस संसार से जिस अस्तित्व की हम बात करते हैं वो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उसको मूल अस्तित्व समाप्त नहीं होता उसका मूल अस्तित्व जब चेतना से है तो समाप्त नहीं होता इसलिए अमरता क्या है चेतना के रूप में अपना अस्तित्व प्राप्त कर लेना ही अमरता है शरीर के साथ अमरता नहीं होता क्योंकि शरीर जो जन्मा है मरेगा विपरिणाम भी हो विपक्ष क्षय भी होगा और विनाश होगा ये ये छह मतलब चीजें हाँ उन सब चीजों की जि, जिस चीज का भी जन्म हुआ जैसे सूरज का भी जन्म हुआ तो अभी आप है ना आपको वैज्ञानिक मिल जाएंगे बता देंगे कि सूरज कितने साल बाद जल के हाँ, खत्म हो जाएगा।, हाँ, हाँ, पांच जाएगा है ना इतने अरब साल बाद सूरज खत्म हो जाएगा या इतने समय के बाद में धरती गोल गोल घूमते घूमते घूमते घूमते आखिर वो सूर्य में विलीन हो जाएगी फिर अरे हर चीज का एक जिसका जन्म हुआ है वो इन छह चीजों से मजबूर है इन छह चीजों के लिए इनके बगैर वो चल ही नहीं सकता है ना ये चीजें अनिवार्य हैं चीजें तो इन चीजों से वो दुखी होकर अब परमार्थ पूछता है तो परमार्थ में गुरुदेव उनको आधार कारिका क्या ज्ञान देते हैं उस आधार कारिका के आधार पर जब वो ज्ञान देना शुरू करते हैं तब तो वो इस तरह से बोलते हैं कि निज शक्ति वैभव भरात अंड चतुष्ट मदम आज अपने बोर्ड पे लिखा है अभी पिछला रिवाइज कर लिया अभी तक मैंने जो पढ़ा था निज शक्ति वैभव भराद अंड चतुष्ट मिदम विभागे न शक्ति माया प्रकृति पृथ्वी चेती प्रभावितम प्रबुणा हम यहां वो अब गुरुदेव अपना उसको ज्ञान देना शुरू कर इसके पहले अब अनुबंध चतुष्ट बता दिया कि यह क्या है शास्त्र और यह इसका अधिकारी कौन है इसका संबंध किससे है विषय क्या है और यह क्यों लिखा गया कि इसको शासन दृष्टि से इसकी व्याख्या करनी थी इसलिए अभिनव गुप्त पादाचार्य ने इसे लिखा इसलिए अनुबंध चतुष्ट बताने के बाद में अब यहां सर अपनी मूल कारिका के उसके आधार बुनि के प्रवचन शुरू होते हैं वो उसको शिष्य को बताते जो शिष्य हम अपने आप को उसकी जगह रखें उस शिष्य के जगह जो इस संसार के दुखों से अत्यंत दुखी है और अपने गुरु की शरण में आया है और वो चाहता है कि हे गुरुदेव मुझे आप परमार्थ का ज्ञान दीजिए मुझे बताइए कि वास्तव में अंतिम रूप से प्राप्त हुआ धन क्या है क्योंकि अभी तक जो धन प्राप्त हो रहा है मेरे को उससे संतोष नहीं है मात्र हृदय दुख से भरा हुआ है तब वो गुरुदेव अब जो कहते हैं अब अपन ध्यान से सुने कि शक्ति वैभव भरा अंड चतुष्टमिदम विभागेन शक्तिर माया प्रकृति पृथ्वी चेति प्रभावतम प्रभुणा अपनी स्वतंत्र शक्ति से है ना अपनी स्वतंत्र शक्ति से स्वतंत्र शक्ति अपन जानते हैं इसलिए स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं कि उस शक्ति का विरोध करने की शक्ति और कहीं नहीं है क्योंकि वो स्वयं अनुत्तर है उसके बराबर कोई नहीं वो एक है विशिष्ट एकम विशिष्टम एक बहुधागुण विशिष्ट एक है विशिष्ट है और उसकी शक्ति भी अपरिमित है क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति की सीमा करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है आज आपकी गाड़ी बहुत तेज चलती है एक सीमा करने वाली शक्ति है जो हवा उसकी प्रतिरोध करती है जमीन पर घर्षण है उसका प्रतिरोध करता है तो लेकिन इसकी शक्ति का प्रतिरोध करने वाली दूसरी शक्ति क्योंकि समस्त शक्तियां इसी शक्ति का स्वरूप तो शिव जब केंद्र में है तो उसके सारे आर्य जो है वो सब उसके अपने हैं तो उसकी शक्ति का विरोध संभव ही नहीं है इसलिए निज शक्ति वैभव उसकी अपनी शक्ति के वैभव से स्वातंत्र शक्ति के वैभव से अंध चतुष्ट मिदम विभागे न वो चार अंडों का चार विभागों का चार डिपार्टमेंट के अंडे को बनाता है इस संसार को जब बनाना की इच्छा होती है तो वो चार अंडे तैयार करता है एक अंडा फुटता है तो उसमें दूसरा निकलता है जब दूसरा फुटता है, तो है तो उसमें तीसरा निकलता है जब तीसरा फूटता है उसमें चौथा निकलता है और जब चौथा फूटता है तो पूर्ण संसार जिस रूप में आज हम देख रहे हैं उस रूप में वो प्रकट हो जाता है तो उसमें क्या क्या अंडे हैं? एक है शक्ति अंडा। अब जो शक्ति अंडा का जो है स्वामी या उसका जो अधिपति है वो है सदाशिव इसमें है शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या शिव तो सदा परे ही रहता है वो कभी इन्वॉल्व होता ही नहीं अपनी शक्ति से वो ब्रह्मांड का निर्माण कर लेता और खुद केंद्र से नहीं हटता समस्त शक्ति उसकी इसलिए प्रवृत्त हो जाती है इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं कि हर पदार्थ को वापस शक्ति में बदला जा सकता है एवं वैज्ञानिक भी बताते हैं कि ई इज यानी एनर्जी और मास एक दूसरे में बदले जा सकते विशेष परिस्थितियों में ऊर्जा को हम मांस में बदल सकते हैं और मांस को यानी कि मात्रा को या पदार्थ को हम उसमें वापस ऊर्जा में बदल सकते हैं है ना मतलब ब्रह्मांड में क्या है मात्र ऊर्जा शिवाय ऊर्जा के कुछ भी नहीं है क्योंकि जो कुछ पदार्थ रूप दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ऊर्जा है तो वह अपनी शक्ति से निज शक्ति वैभराध अंड चतुष्टम इदम विभाग वो चार विभाग के अंडों को जन्म देता है तो पहला अंडा है जब उसके हृदय में स्पंदन होता है कि मेरे को इस संसार का निर्माण बनाना करना है तो शिव का अवतरण होता है सबसे पहले सदाशिष रूप में आता है जब विमर्श में एक ब्रह्मांड की संरचना होती है तब तो उसको सदाशिव बोलते हैं उसके नीचे विमर्श में एक हृदय में एक खाका बना एक योजना बनी इस ब्रह्मांड को बनाने की उसके बाद में जब उसने उसको अंतिम रूप दे दिया कि इस तरह से मैं ब्रह्मांड बनाऊंगा उसमें ऐसा ऐसी चीजें होगी एक चांद होगी सूरज होगी सितारे होंगे एक आदमी के रूप में इंसान होगा ऐसी योनिया होंगी भिन्न भिन्न उसने एक विशिष्ट रचना बना ली उसको बोलते हैं ईश्वर क्योंकि उसके बाद और निचले स्तर पर आ गया सर्वोच्च स्तर तो शिव का ही उसने अपनी शक्ति को लगा दिया संसार बनाने के लिए सर्वोच्च शक्ति को जिसके शक्ति का वैभव जो शक्ति वैभव बना उसके बाद में उसके निचले स्तर पर वो आया सदाशिव तो सदाशिव का जो अहम इदम का प्रमात्र भाव है प्रमात्र भाव कैसा है जैसे मेरा प्रमात्र भाव है कि मैं तो इस चमड़ी के अंदर हूं एक छोटा सा आदमी हूं है ना बहुत अशक्त हूं बुढ़ा हूं इस तरीके के भाव आते हैं हमारे मन में और उसके सदाशिव के मन में क्या है अहम इदम अने इदम की रचना मैं करने जा रहा हूं है ना ऐसा कुछ बनाने जा रहा हूं जो यह करके मैं बुला सकूं क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं उसके सिवा शिव के सिवा कुछ है ही नहीं लेकिन जब वो कहता कि मैं इदम की रचना करने जा रहा हूं लेकिन ये इदम क्या रहेगा मैं ही रहूंगा क्योंकि इदम के लिए मेरे पास कोई ठेकेदार नहीं कि उसको बुलाऊ कि सामान ला कि बना देवी यार ये कोई बिल्डिंग नहीं है कि अपन वो बोल देगा कि जाओ ठेकेदार साहब ही बनवा दो उसके पास तो उसके पास कोई साधन नहीं है वो खुद से ही इस ब्रह्मांड को उगलेगा शिव अपने आप से ही ब्रह्मांड को बाहर निकालता है अपने आप को ही ब्रह्मांड के रूप में अपनी शक्ति से ही ब्रह्मांड बनाता है इसलिए वो जानता है कि सदाशिव स्तर कि अहम इदम ये सब कुछ लेकिन वो मैं ही अब उसका तो पूरा रक्षा बन जाता तैयार तो ईश्वर स्वरूप बन जाता है उसका प्रमात्र भाव या उसका सोचने का तरीका होता है इदम अहम अब इदम का भाव तो प्रबल हो गया बन गया यह दिख रहा है अभी बाहर नहीं निकला लेकिन उसने पूरा ब्लू प्रिंट फाइनल हो गया उसका किस तरीके से बनाना है तब उसका प्रमात्र भाव होता है इदम अहम अरे ये सब कुछ बन गया और ये मेन उसके बाद में शुद्ध विद्या जब तक माया नहीं आई ब्रह्मांड के रख दिया ब्रह्मांड ने हिलने डुलने से इंकार कर दिया क्यों हिलेंगे क्यों डोलेंगे क्या काम हमको जो कुछ खाना नहीं हमको कुछ हमको चाहिए नहीं हम पूर्ण तृप्त है हम सब शिव स्वरूप हमको करना क्या है फालतू में हम क्यों हाथ पांव चलाएं? आदमी बना दिया तो आदमी ने भी हिलने से इनकार कर दिया जीव जंतु बनाया तो सब जीव जंतु आनंदमग्न किसी को कुछ नहीं करना क्यों कि कण-कण जानता है मैं शिव हूं और वो उसकी अहंता आपस में पूर्णतः तो फैली हुई थी एक जीव दूसरा जीव एक कण दूसरा कर्ण ऐसा था ही नहीं वो हर कण जानता था कि वो भी मैं हूं यह भी मैं ही हूं मुझमें और उसमें कोई भिन्नता ही नहीं तो तब तक जब तक गहन का राज नहीं आया तब तक पहला अंडा फूटा था उसका नाम था शक्ति अंड शक्ति अंड फूटा तो संसार ने एक रूप लिया लेकिन माया ने नहीं बिना माया का संसार बना सबसे पहले संसार बना जैसे कि हम अभी एक बिल्डिंग बना देते हैं तो भैया अभी इसमें दीवारें नहीं बनी अभी तो बाहर का खाका ही बना हुआ है इसमें दरवाजे भी नहीं लगे अभी छत भी नहीं डली तो इस तरह हम एक खाका तैयार करा खा लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हुआ इस तरह से उसने एक ब्रह्मांड बनाया लेकिन वो ब्रह्मांड में माया का अभी तक कोई प्रवेश नहीं तो बिना माया के सब कण कण शांत बैठा है आनंद मग्न बैठा है उसके बाद में जब दूसरा अंड आता है सामने उसका नाम है माया अंड उसको उसके अंदर से माया निकलती जैसे ही माया का अंडा फूटता है तो एक प्रकार से कह सकते हो जैसे सबके ऊपर वो बादल की तरह ढक जाता है उससे पांच कंचुक निकलते हैं कला विद्या राग काल नियती जिनकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं करने की शक्ति सीमित हो जाती है शिव की विद्या से जानने की शक्ति सीमित हो गई राग से उसका जो तृप्ति का भाव था वो समाप्त हो गया वह सदा अतृप्त बन गया काल के द्वारा वह जो त्रिकालदर्शी था जिसके लिए भूत भविष्य वर्तमान नाम की कोई चीज नहीं थी केंद्र में होती भी नहीं इस स्पेस की भी टाइम होता ही नहीं है लेकिन अब उसको बांध दिया हमने वर्तमान काल में और नियति नियति में पंच महाभूत बने और उन्होंने उसका शरीर बना दिया और उस शरीर से बाहर जाने से इंकार कर दिया उस चेतना के उस बूंद को उस कॉन्शियसनेस की एक छोटी सी टुकड़ी थी उस टुकड़े को उस पिंजरे के अंदर बंद कर लिमिटेशन कर दिया उसका उस पंचमहाभूत का पिंजरा बना दिया और अंदर की तरफ फिर एक और पिंजरा बनाया वो मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप गंध का जो सूक्ष्म पूर्ष्टक बनाया है, जिसको हम वासना पिंड बोलते हैं जो सतत इंसान को वासना पिंड एक शरीर से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे इस तरह से लाखों शरीरों में ले जाता है वो वासना पिंड क्यों ले जाता है क्योंकि हम जब जो कामना करते हैं जो वासना करते हैं जो इच्छा करते हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो आपको वासना पिंड ले जाता है आपके तो मेरे को ये चाहिए ठीक है भाई शरीर में संभव नहीं चलता दूसरा शरीर उन्हें कहा मेरे को ये करना है मेरे को वो करना है तो तो मुखिया बनना था मेरे को तो यहाँ का राष्ट्रपति बनना था तो वो हर चीज आपको गोल गोल घुमाते हुए ले जाते आपको जो इच्छा होती उन इच्छाओं की पूर्ति करवाती लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति करने में आपको सतत भिन्न शरीरों को धारण करना पड़ता है और कार्म मल का सामना करना पड़ता है अच्छे कर्मों का अच्छा फल बुरे कर्मों का बुरा फल और उनको भोगने के लिए फिर नया शरीर आण मल से हम अपने आप को छोटा समझते हैं माई मल के द्वारा हमको ईश्वर की जगह हमार को संसार दिखाई देता है भिन्न भिन्न टुकड़ों में संसार दिखाई देता है और कार्म मल के द्वारा हम अपने किए गए कर्मों की जिम्मेदारी ले, ले लेते हैं इस तरह से यह तीन मल हमारे को शिव से जीव बना देते हैं ये सब कब होता है जब माया का अंडा फूटता है जो माया का विस्फोट होता है इस ब्रह्मांड में उसके बाद में सारे ब्रह्मांड में माया छा जाती है वो भिन्नता का ज्ञान स्थायी हो जाता है माया का मतलब होता है पावर ऑफ इल्यूजन भ्रम पैदा करने वाली शक्ति एक वो शक्ति है जिसने हमको भ्रम पैदा कर दिया और उस भ्रम में हम जी रहे हैं उस भ्रम में हमारे आंखों में और पट्टी बांध दी इस तरीके से हम ऐसे एक गहन अंधकार में फंस गए जो हम अपना रास्ता अपना परिचय अपना कर्तव्य सब भूल गए क्या करना है भूल गए कहां जाना था कहां के लिए निकले थे ये भूल गए अपना रास्ता ही नहीं मालूम तो ये दूसरा अंडा फूटा जिसका नाम है माया अंड और इसके अधिपति को बोलते हैं रुद्र जो माया का अंडा फूटा स्वरूप जो शिव था उसने इस माया के अंडे का विस्फोट किया उसका अधिपति था रुद्र और इससे संसार में माया का साम्राज्य हो अब इसके बाद में तीसरा जो अंडा फुटा इसके अंदर से तीसरा ने बाहर के अंडे के अंदर भीतर दूसरा निकला दूसरा फुटा उसके नीचे फिर एक अंदर एक और निकला है ना उसके जो अंडर था उसका नाम था प्रकृति अंडा, या प्रकृति अंड अब सत्वरस और तमोमयी प्रकृति इसमें से बाहर आती है और यहां पर सुख दुख मोह इन सबका साम्राज्य पैदा कर देती है और भोग्य और भोक्ता का परिवर्तन किया भोक्ता के रूप में वो प्रमात्र बन जाती है और भोग्य के रूप में प्रकृति बन जाती है पुरुष और प्रकृति का जो भेद यहां पर माया के अपन पांच कंचुक के, के बाद पढ़ा था पुरुष और प्रकृति तो प्रकृति अंड जब फूटता है तो एक इस प्रकृति का भोगने वाला हो जाता है जैसे मेरा घर है भोग रहा हूं उसमें मेरा बगीचा है तो मैं उसका आनंद ले रहा हूं या मेरी जेल है तो मैं उसको भुगत रहा हूं जेल के अंदर बैठ के तो जो कुछ भी मेरे कर में है अच्छे बुरे उन सबका जो फल मैं भोगता हूं और भोगने वाला होता है और एक प्रकृति होती है जिसको वो भोगता है एक व्यक्ति जेल में है तो उसकी प्रकृति जेल है और वो भोगने वाला है उस जेल को तो इस तरह से जब तीसरा प्रकृति अंड का विस्फोट होता है तो एक भोगता प्रमात्र बन जाता है और प्रकृति भोग्या बन जाती है और इसका जो अधिपति होता है विष्णु बोलते हैं अब चौथा एक अंडा होता है पृथ्वी पृथ्वैंड जो अंतिम रूप से जब उसका विस्फोट होता है तो पृथ्वी अंड से आप सबको नियत कर दिया जाता है इसमें प्रकृति अंडे से पंच महाभूतों के शरीर बन जाते हैं जिसके द्वारा आपकी अपनी स्थिति को नियत कर दिया जाता है जहां पर कि आप अपने शरीरों को और इस स्पेस को देख रहे हैं अभी तक जो था सूक्ष्म रूप, रूप में हो रहा था संसार का निर्माण लेकिन अब एक ऐसे रूप में होगा जिसको बोलते हैं चौदह भुवन मई प्रथ इसमें अब वो चौदह भुवन कैसे हैं ये तो और अपन कभी आगे कहीं विशिष्ट रूप से पढ़ेंगे इसमें इतना विस्तार से नहीं बताया उसमें लेकिन चौदह भुवनमयी पृथ्वी के अंदर ऐसा कहते हैं कि आठ प्रकार की देव सृष्टि होती है पांच प्रकार की त्रिया क्योनिया होती है और एक प्रकार की मानुषीय सृष्टि होती है इस तरह से चौदह भुवनमयी सृष्टि और भुवन का मतलब होता है स्पेस अलग अलग तरह के स्पेस होते हैं अलग अलग तरह के आकार होते हैं हम इसको संक्षेप में इस तरह से समझ लें कि तो हमको संसार में इतनी तरह के आकार दिखाई देते हैं कि इन आकारों की हम गणना भी नहीं कर सकते अलमारी का एक आकार है तो कुर्सी का एक आकार है तो स्टीवी का आकार है तो टेबल का आकार है व्यक्तियों के सबके चेहरे अलग अलग है बहुत मुश्किल कितनी दो के एक जैसे होते हैं बाकी सबके चेहरे अलग अलग हैं। तो इस तरह से हमको जितने भिन्न भिन्नता में जो सृष्टि बनी ये सृष्टि को बनने का कारण पृथ्वी अंड है जो भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न भिन रूपों को जन्म देके पंच भूतात्मक शरीरों के बीच में उसने चेतना को बांध दिया तो माया ने मायांड का, का काम किया प्रकृति ने भोग्या और भोग्य का परिवर्तन है प्रमात्र प्रमेय चीजों का परिवर्तन कर दिया और अंतिम रूप से पृथ्वींड का विस्फोट होने के बाद में वो समस्त शरीर और समस्त स्पेस इसका जन्म हो गया एक वो स्पेस का जन्म हो गया अंतरिक्ष बन गया पृथ्वी का जन्म हो गया और आपके अन्नमय शरीरों का जन्म हो गया इन अन्नमय शरीरों के बीच में आप भोक्ता और भोग्य के परिवर्तन को भोग रहे हैं आप प्रकृति को भोग रहे हैं और आप इस शरीर को भी भोग रहे हैं शरीर के भी भोगता है आप शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है अब इसके आगे अगला सूत्र है तत्र अंतर्विमशमिदम विचित्र तनुकरण भुवन संतानम भोक्ता च तत्र दे शिव चृहित पशु भाव अब आपको कितने विचित्र तरह के आपको एक कौन बोल रहा है ये आधार मुनि या शेष मुनि बोल रहे हैं किससे बोल रहे हैं उसी शिष्य से बोल रहे हैं जिसने परमार्थ पूछा था यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमको कि ये शिष्य बोल रहे हैं और वो परमार्थ प्रम, का ज्ञान दे रहे हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं? अब ये जो पृथ्वी है आकार प्रकार की भिन्न भिन्न आकार प्रकार की इसमें भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं और भिन्न प्रकार के जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन भिन की वस्तुएं हैं ये प्रमात्र भिन्न भिन्न है प्रमेय भी भिन्न भिन्न है इनकी जो भिन्न भिन्नतामयी जो सृष्टि है इन चार अंडों के अंतर्गत है तत्रांतर तत्र याने उस चार अंडों के बारे में बात कर रहे हैं तंत्रांतर विमर्श विचित्र तनु कर्ण भुवन संतान अलग अलग तरह के शरीर हैं तनु याने शरीर हैं। करण याने भिन्न भिन्न तरह की इंद्रियां हैं भुवन यानी भिन्न भिन्न प्रकार के स्पेस हैं अंतरिक्ष हैं हमारे कमरे का अंतरिक्ष अलग कर दिया दूसरा अंतरिक्ष अलग बन गया भोक्ता चतुर्थ देही अब यहां जो शरीरधारी है वो भोक्ता के रूप में उपस्थित है जिसने भी शरीर ले लिया है जिसका भी शरीर बन गया है वो यहां पर भोक्ता है इस प्रकृति का भोक्ता हो गया शिव एवं ग्रहित पशु भाव लेकिन ये जो भोक्ता है कोई और नहीं है ये वही शिव है जो पशु भाव को ग्रहण कर चुका है पशु भाव को स्वीकार कर चुका है अने बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझा दिया कि ये प्रकृति बनी इन चार अंडों के विस्फोट से उसके बाद में आज जो भिन्नता तुमको संसार में दिखाई दे रही है वो भिन्नता इन चार अंडों के अंतर्गत ही है जो आपको विभिन्नता तरह तरह के रूप दिखाई दे रहे हैं तरह तरह के प्रमात्र दिखाई दे रहे हैं सुख दिखाई दे रहे हैं दुख दिखाई दे रहे हैं भिन्न भिन्न तरह की कारण इंद्रिया दिखाई दे रही हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो अंतरिक्ष दिखाई दे रहे हैं ये सब कुछ इन चार अंडों के अंतर्गत है इन चार अंडों के विस्फोट से ये प्रकृति और पृथ्वी का निर्माण हुआ है और इसी के अंतर्गत ये सारे भिन्न भिन्नतामयी पृथ्वी या भिन्नतामयी वस्तुएं और प्रमात्र दिखाई दे रहे हैं यहां पर शिव ही है जो भोक्ता के रूप में देही के रूप में पशु भाव में पड़ा है कि भोक्ता चत्र देही शिव एवं ग्रहित पशु भाव जिसने शिव ने पशु भाव ग्रहण करना स्वीकार कर लिया तो हां वो जीव बन गया उन्हीं कंचकों की वजह से बस वही वो स्वतंत्र शक्ति ने जब माया शक्ति का रूप लिया और वही कंचुक बनाए और उन कंचुकों के अंदर जो जीव आया उस वही शिव आया वही जीव बन गया वही पशु भाव ग्रहण कर लिया उसने और वही भोक्ता बन गया अब वास्तव में तो भोक्ता के रूप में तो वो है ही है पर भोग्य के रूप में भी वही है प्रकृति भी उसी की बनी हुई है उसने पहले प्रकृति भी बनाई और फिर उसके बाद में प्रमात्र भाव अलग कर दिया इसलिए इदम और अहम के रूप में अहम के रूप में स्वयं पशु भाव में रहा और इदम के रूप में उसने जो सृष्टि का निर्माण किया था वो बनी रही और अहम और इदम का जो उसके हृदय में शिव के हृदय में आया और जो सदाशिव बना सदाशिव से ईश्वर बना ईश्वर से शुद्ध विद्या बना उसके बाद में माया का सामना आया उसके बाद भी जब उसने सब कुछ जो बनाया था वो इदम के रूप में बना रहा और वो स्वयं पशु भाव ग्रहण करके भोक्ता के रूप में बन गया अब यहां पर जो प्रमात्र भाव है जो शिव का प्रमात्र भाव है वो सर्वज्ञता का प्रमात्र भाव है वो और हमारा जीव का जो प्रमात्र भाव है वो सीमित प्रमात्र भाव है। जो रुद्र का प्रमात्र भाव है वो उसको बोलते हैं असीमित करण शक्ति मैंने उसके लिए बिना कान के वो सुनता है बिना आंख के वो देखता है बिना दिमाग के वो सोच लेता है बिना पैरों के वो चलता है ये उपनिषद के वाक्य जो बोल रहा हूं मैं आप ये तो उन्होंने भी बोला ही कर कर <laughs> ये बात अभी तुलसीदास जी की है और उपनिषद भी यही बोलता है कि वो स्थिर होकर भी सबसे तेज चलता है उसमें विलोम गुण दिखाई देते हैं क्यों कि वो चलने का उसको कोई कारण नहीं क्यों चले वो और तुम कहीं भी जाओ तो पहले से मौजूद दिखाई देता है जिसकी दृष्टि अभिनेता की है वो जहां कहीं जाएगा उसको पहले से शिव मौजूद दिखाई देगा जबकि वो चल ही नहीं रहा है ना इसलिए वो बिना चले सबसे आगे पहुंच जाता है आ, बिना आंख के वो देखता है क्योंकि उसको देखने की क्या जरूरत है वो सभी की आंखें उसी की आंखें हैं और वो भी वो खुद ही है उसके सिवा कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में इसलिए उसको और अलग से कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसी इंद्रियों की जरूरत नहीं है जैसी हमको है इसलिए बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञ की इंद्रियाँ सीमित इंद्रियाँ हैं जो सीमित ज्ञान लाती हैं जैसे मैं यहाँ देखूँ तो जो आप मेरे आंख के सामने वो दिखाई दे रहा है इस दीवार के बाहर भी दिखाई नहीं दे रहा है मैं सुनूँ तो शायद ये दस बीस पच्चीस फीट की चीज़ सुनाई देती है इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है महसूस भी करो तो जहां तक मेरी उंगलियां जाएगी वहीं तक महसूस कर सकता हूं उसके आगे महसूस नहीं करता लेकिन क्षेत्रज्ञ की इंद्रिया असीमित करण शक्ति लेके होती है इसकी रूद्रकी की इंद्रिया क्षेत्रज्ञ हम हैं क्षेत्रज्ञ की इंद्रियां अति सीमित प्रमात्र भाव की होती तो विश्व की हर वस्तु या भाव यह महाप्रकाश परमेश्वर से प्रकाशित हर वस्तु चाहे वो जीव हो चाहे जड़ हो उससे भिन्न का कोई अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता अपन कितनी बार बोल चुके हैं कि अपन कहते हैं कि ये है ये है शब्द का मतलब होता है कि इसका अस्तित्व तो है और हम अस्तित्व को ही तो ईश्वर बोलते हैं अस्तित्व कोई तो शिव तो तो बोल रहे हैं उसका अस्तित्व तो है मतलब ये शिव है क्योंकि शिव नाम और कहीं से नहीं आया शिव मतलब अस्तित्व तो। एग्जिस्टेंस का नाम ही ईश्वर है और जो चीज तुम कहो कि ईश्वर से अलग है वह एग्जिस्ट नहीं हो सकती उस चक्र में उस केंद्र से अगर कोई चीज अलग है टूट गई तो वो अस्तित्व में ही नहीं उसके बारे में न तो आप सोच सकते हो ना उसके बारे में कल्पना कर सकते हो ना उसको देख सकते हो तो इस तरह वो पूर्ण स्वतंत्र अपने स्वयं की इच्छा से सुख दुख को भोगने वाला पशु भाव स्वीकार करके इस शरीर में भोक्ता के रूप में उपलब्ध है नानाविध वर्णन रूपम धत्ते यथा अमला स्फटिक। सुर मानुष पशुपाद रूपत्वम तद्वद शिशो अपे उसी तरह ईश्वर भी जैसे आप एक मणि को बोलते हैं स्फटिक मणि वो जहां रखो तो अपने वातावरण के रंग बिखेरते जैसे यहां पर आप रखोगे तो अगर सफेद रंग का प्रकाश ट्यूबलाइट का है तो उसमें से सफेद रंग का प्रकाश निकलना लगेगा अगर लाल रंग का बल्ब जला दो लाल रंग का प्रकाश निकल सूरज की रोशनी में रख दो तो उस मणि में से सूरज जैसा प्रकाश निकलने लगेगा यानी वो हर बाहर के प्रकाश को स्वीकार करके और वैसे प्रकाश निकालने लगती है और वो ऐसी प्रतीत होती है कि उसी रंग में रंगी हुई है जैसे धूप में रखो जैसा लगेगी कि तो बिल्कुल दूध जैसे रंग में रंगी हुई है अगर आप उसको चंद्रमा प्रकाश में रखो ऐसा लगेगी तो पीले रंग की है स्पर्टीक मणि और आप अगर उसको कोई लाल रंग के प्रकाश करते हो जैसे देखा गया तो लाल रंग की मणि। तो वो हर प्रकार के रंग को स्वीकारती है उसके बावजूद क्या कोई स्फटिक मणि में परिवर्तन होता है कोई परिवर्तन नहीं होता वो सबके रंग को स्वीकारती है उसके बावजूद वो वैसी रहती है जैसी है, है। हां उसके ऊपर मल नहीं चढ़ता अमल होती वही बात इसमें लिखी नाना विध वर्णनाम नाम रूपम धक्ते यथा अमल है स्फटिक का कई तरह के रंगों और रूपों को धरने के बाद भी अमल है वो स्फटिक मणि जो मलों से परे है वो परस्थम है गहना दनादिम जैसे हमने बोला था परा परस्थम गहना धनादिम उसके हमने उसके जो ईश्वर के गुण उसे भी बता दिए थे कि पर है परस्थ है गहन है अनादि से अनादि से पर है तो यहां पर भी वो बता रहे हैं कि वो उस मल मल या माया है तो माया से या ज्ञान से पर है वो वो रंग उसको नहीं चढ़ता यही उसकी अमलता है कि वो भिन्न भिन्न रंगों की दिखाई देने के बावजूद उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता अब अपन दर्पण को भी ले लो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो खड़ा होगा उसका रंग उसका दिखाई देगा उसमें लेकिन दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता दर्पण को आप अंधेरे में रख तो दिखाई देगा उजाले में रख दो तो सब कुछ प्रकाशित कर देगा लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो अपने आप में संत के तरह निष्प पड़ा रहता तुम उसमें देख लो अपना चेहरा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसी तरह स्फटिक बणि भी होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों और रूपों को ग्रहण करती है तथापि वो अमल होती है उसके ऊपर कोई मल का असर नहीं होता यही उसकी अमलता है कि उपाधिजनित विकारों को ग्रहण करने के बाद भी वो स्वयं स्वरूप में स्थित रहती तो देशकाल भी संविध से अभिन्न होने के कारण उसके लिए भेदक नहीं बन सकते हमारे अंदर भी उसी का प्रकाश है वो पशु रूप में हमारे अंदर उपस्थित है जो शिव ने एक सीमित प्रमात्र भाव स्वीकार करके पशु भाव या देही के रूप में हमारे शरीर में स्थिति ले ली इसके बावजूद वो अमल है इसके बावजूद उसको इस संसार का रंग नहीं चढ़ता वो वहीं से किरणें दे देता है और भिन्न भिन्न गुफाओं में प्रवेश कर जाता है अपने को लोग बहुधा गुहासू सु। पहले सूत्र में पढ़ा कि भिन्न भिन्न गुफाओं में प्रवेश कर जाता है और उस सबके बावजूद वो उनसे परे बना रहता है इस तरह हमारे शरीर में प्रवेश करने के बावजूद वो इस शरीर से परे बना रहता है इस शरीर के धर्म से स्वयं कभी भी विकृत नहीं होता क्योंकि विकृति के जो छह गुण हमने बताए थे वो उन छह गुणों से विकृति के छह गुणों से परे हैं अमल है इसलिए उसको हम अमल बोलते हैं तो मेरे ख्याल में आज का इतना पर्याप्त है